श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद निन्यानवे उन्नीस अक्टूबर अट्ठारह सौ चौरासी अहंकार और सबज श्री राम सब्ज से अच्छा अभिमान और अहंकार ज्ञान से होते हैं या अज्ञान से अहंकार तमोगुण है अज्ञान से पैदा होता है इस अहंकार के आड़ है इसलिए लोग ईश्वर को नहीं देख पाते मैं मरा कि बला टली अहंकार करना वृथा है यह शरीर यह ऐश्वर्य कुछ भी न रह जाएगा कोई मतवाला दुर्गा की मूर्ति देख रहा था प्रतिमा की सजावट देखकर उसने कहा चाहे जितना बनो ठनो एक दिन लोग तुम्हें घसीटकर गंगा में डाल देंगे सब हंसते हैं इसीलिए सबसे कह रहा हूँ जज हो जाओ चाहे जो हो जाओ सब दो दिन के लिए है इसीलिए अभिमान और अहंकार का त्याग करना चाहिए सत्व रज और तम इन तीनों गुणों का स्वभाव अलग अलग है तमोगुण वालों के लक्षण हैं अहंकार निद्रा अधिक भोजन काम क्रोध आदि आदि रजोगुणी अधिक काम समेटते हैं कपड़े साफ सुथरे घर झकाझक ज़क, बैठक खाने में क्वीन रानी की तस्वीर जब ईश्वर की चिंता करता है तब रेशमी धोती पहनता है कले में रुद्राक्ष की माला है उसमें कहीं कहीं सोने के दाने पड़े रहते हैं अगर कोई उसका ठाकुर मंदिर देखने के लिए जाता है तो सांस जाकर दिखाता और कहता है इधर आइए अभी और देखने को है सफ़ेद पत्थर संगमरमर की जमीन है सोलह द्वारों का सभा मंडप है और आदमियों को दिखलाकर कर दान देता है सतोगुणी मनुष्य बहुत ही शिष्ट और शांत होता है उसके कपड़े वही जो मिल गए रोजगार बस पेट भरने के लिए कभी किसी की खुशामत करके धन नहीं लेता घर की मरम्मत नहीं हुई है मान और प्रतिष्ठा के लिए एड़ी और चोटी का पसीना एक नहीं करता ईश्वर चिंतन दान ध्यान सब गुप्त भाव से करता है लोगों को खबर नहीं होती मसहरी के भीतर ध्यान करता है लोग सोचते हैं रात को बाबू की आँख नहीं लगी इसीलिए देर तक सो रहे हैं सतोगुण अंत की सीढ़ी है उसके आगे ही छत है सतोगुण के आने पर ईश्वर प्राप्ति में फिर देर नहीं होती जरा सा और बढ़ने से ही ईश्वर मिलते हैं सब जैसे तुमने कहा था सब आदमी बराबर है देखो अलग अलग प्रकृति के कितने मनुष्य हैं और भी कितने ही दर्जे हैं नित्यजीव मुक्त जीव मुमुक्षुजीव बद्धजीव अनेक तरह के आदमी हैं नारद सुखदेव नित्य जीव हैं जैसे स्टीम बोट कल वाला जहाज खुद भी पार जाता है और बड़े बड़े जीवों को हाथियों को भी ले जाता है नित्य जीव नायबों की तरह है एक स्थान का शासन कर दूसरे का शासन करने के लिए जाते हैं मुमुक्षुजीव संसार के जाल से मुक्त होने के लिए व्याकुल होकर जान तक की बाजी लगाकर परिश्रम करते हैं इनमें से एक ही दो जाल से निकल सकते हैं वे मुक्त जीव हैं नित्य जीव एक चालाक मछली की तरह है वे कभी जाल में नहीं पड़ते परंतु जो बद्ध जीव है संसारी जीव है, उन्हें होश नहीं रहता वे जाल में तो पड़े हुए हैं परंतु यह ज्ञान नहीं है कि हम जाल में फंसे हैं सामने भगवत प्रसंग देख ये लोग वहाँ से उठ चले जाते हैं कहते हैं मरने के समय राम नाम लिया जाएगा अभी इतनी जल्दी क्या है फिर मृत्युशैया पर पड़े हुए अपनी स्त्री या लड़के से कहते हैं दीपक में कई बत्तियां क्यों लगाई गई हैं एक बत्ती लगाओ मुफ्त में तेल जल रहा है और अपनी बीबी और बच्चों की याद कर, कर के रोते हैं कहते हैं हाय मैं मरूंगा, तो इनके लिए क्या होगा बद्ध जीव इससे इतनी तकलीफ पाता है वही काम फिर करता है जैसे कटीली डाढ़ियाँ चबाते हुए ऊँट के मुंह से धर धर खून बहने लगता है परंतु वह कटीली डालियों को खाना फिर भी नहीं छोड़ता इधर लड़का मर गया है शोक में विवल हो रहा है फिर भी हर साल बच्चों की पैदाइश में घाटा नहीं होता लड़की के विवाह में सिर के बाल भी बिक गए परंतु हर साल लड़के और लड़कियों की हाजिरी में कमी नहीं होती कहता है क्या करूँ भाग्य में ऐसा ही था अगर तीर्थ करने के लिए जाता है तो स्वयं कभी ईश्वर की चिंता नहीं करता न समय मिलता है समय तो बीबी की पोटली ढोते ढोते पार हो जाता है ठाकुर मंदिर में जाकर बच्चे को चरणामृत पिलाने और देवता के सामने लोट पोट कराने में ही व्यस्त रहता है बुद्ध जीव अपने और अपने परिवार के पेट पालने के लिए ही दासत्व करता है और झूठ वंचना एवं खुशामद करके धनोपार्जन करता है जो लोग ईश्वर की चिंता करते हैं ईश्वर के ध्यान में मग्न रहते हैं उन्हें बद्ध जीव पागल कहते हैं और इस तरह उन्हें चुटकियों में उड़ाया करते हैं देखो आदमी कितनी तरह के हैं तुमने सबको बराबर बतलाया था देखो कितने भिन्न भिन्न भिन प्रकृतियां हैं किसी में शक्ति अधिक है किसी में कम संसार में फंसा हुआ जीव मृत्यु के समय संसार की ही बातें कहता है बाहर माला जपने गंगा नहाने और तीर्थ जाने से क्या होता है संसार के आसक्ति के रहने पर मृत्यु के समय वह दिख पड़ती है न जाने कितनी वाहियात बातें बकता रहता है कभी कभी सन्निपात में हल्दी मसाला धनिया कहकर चिल्ला उठता है तोता जब भला चंगा रहता है तब राम राम कहता है जब बिल्ली पकड़ती है तो अपनी बोली में टें -टे करता है गीता में लिखा है मृत्यु के समय जो कुछ सोचोगे दूसरे जन्म में वही होंगे राजा भरत ने हरिण हरिण कहकर देह छोड़ी थी दूसरे जन्म में वे हरिण ही हुए थे ईश्वर के चिंता करके देह का त्याग करने पर ईश्वर की प्राप्ति होती है फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता ब्राह्म भक्त महाराज किसी ने दूसरे समय में ईश्वर की चिंता की है परंतु मृत्यु के समय नहीं कर सका तो क्या फिर उसे इस दुख में संसार में आना होगा पहले तो उसने ईश्वर की चिंता की थी श्री राम कृष्ण जीव ईश्वर की चिंता तो करता है परंतु ईश्वर पर उसका विश्वास नहीं है इसलिए फिर भूलकर संसार में फंस जाता है जैसे हाथी को बार बार नहलाने पर भी वह फिर देह पर धूल फेंक लेता है उसी तरह मन भी मतवाला है परंतु हाथी को नहला ही अगर उसके स्थान में बांध रखो तो फिर वह अपने ऊपर धूल नहीं डाल सकेगा अगर मृत्यु के समय जीव ईश्वर की चिंता करता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है वह मन फिर कामनी कांचन में फंसने का अवसर नहीं पाता ईश्वर पर विश्वास नहीं है इसीलिए इतने कर्मों का भोग करना पड़ता है लोग कहते हैं जब तुम गंगा नहाने जाते हो तब तुम्हारे शरीर के पाप किनारे के पेड़ पर बैठ जाते हैं तुम गंगा नहाकर निकले नहीं कि वे पाप फिर तुम्हारे सिर पर सवार हो जाते हैं सब हंसते हैं देहत्याग के समय जिससे ईश्वर की चिंता हो उसी के लिए पहले से उपाय किया जाता है उपाय है अभ्यास योग ईश्वर चिंतन का अभ्यास करने पर अंतिम दिन भी उनकी याद आएगी ब्राह्म भक्त बड़ी अच्छी बातें हुई बड़ी सुंदर बातें हैं श्री राम कृष्ण कैसी बेसिर पैर की बातें में बग गया परंतु मेरा भाव क्या है जानते हो मैं यंत्र हूँ वे यंत्री हैं मैं गृह हूँ वे गृह हैं मैं गाड़ी हूँ वे इंजीनियर हैं मैं रथ हूँ वे रथी हैं जैसा चलाते हैं वैसा ही चलता हूँ जैसा कराते हैं वैसा ही करता हूँ